छंदोज्योपनिषद शांक भाष्य हिंदीअनुवाद्वीखंड द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय प्रथम खंड दृष्टि से समस्त प्रथम अध्याय में स्थित कौम अक्षरम इत्यादि मंत्र के द्वारा अनेक फल देने वाली साम अवयव तो उपासना का उपदेश किया गया उसके पश्चात संबंध रखने वाली उपासनाओं का वर्णन करूंगी इस आशय से श्रुति आरंभ कहती है एक देश अर्थात अवयव से संबंध रखने वाली उपासना के अंतर एकदेशी अवयवी से संबंध संबद्ध उपासना का वर्णन किया जाता है यह यह ठीक ही है श्लोक पहला ओम समस्त साम की उपासना साधु है जो साधु होता है उसी को साम कहते हैं और जो असाधु होता है उसे असाम कहलाता है भाषा समस्त अर्थात संपूर्ण अवयव से युक्त यानी पांच का और साप्त भक्तिक साम की उपासना साधु है हलू यह निपात वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है समस्त साम में साधु दृष्टि का विधान करने में प्रवृत्त होने के कारण साधु शब्द उपासना की निंदा के लिए नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि पूर्वोक्त उपासना का साम साधु है इस प्रकार उपासना करे ऐसा कहकर उपसंहार किया है साधु शब्द शोभन अर्थ का बोधक है यह कैसे जाना जाता है इस पर कहते हैं जब कहा जाए कि अमुख पुरुष इस राजा आदि के पास सामत द्वारा गया तो ऐसा कहकर लोग यही कहते हैं कि वह इसके पास साधु भाव से गया है जब जो कहा जाए कि वह इसके पास असामत द्वारा गया तो इस से लोग यही कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधु भाव से प्राप्त हुआ भाष्यक। उस साधु का विवेक करने में कहते हैं कि जब यह कहा जाता है कि इस राजा अथवा सामंत के पास साम से गया कौन गया जिससे कि असाधुत्व की प्राप्ति की आशंका थी वह ऐसा इसका तात्पर्य है तो उसके बंधन आदि असाधु कार्यो के न देखने वाले लौकिक पुरुष यही कहते है कि वह उस राजा या सामंत के पास शोभन अभिप्राय से साधुभाव से गया और जहाँ इसके विपरीत बंधन आदि असाधु कार्य देखते हैं है है हमारा साम शुभ हुआ अर्थात जब शुभ होता है तो वह बड़ा अच्छा हुआ ऐसा कहते हैं और ऐसा भी कहते हैं हमारा असाम हुआ अर्थात जब अशुभ होता है तो ओह बुरा हुआ ऐसा कहते हैं भाष्यर्थ इसके अनंतर ऐसा भी कहते हैं कि वह स्वयं ही अनुभव करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया है बत इस का आशय यह है कि वे अनुपम का अनुकंपा करते हुए कहते हैं, अर्थात उनके द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता है वही आ यह साधु है ऐसा कहा जाता है तथा जा विपरीत होने पर ओह हमारे लिए यह असाम है ऐसा कहते हैं जो असाधु होता है वही ओह यह असाधु बुरा है ऐसा कहा जाता है इससे साम और साधु शब्दों की एक अर्थता सिद्ध होती है शब्द श्लोक इसे ऐसे जानने वाले पुरुष साम साधु है इस प्रकार उपासना करता है उसके पास जो साधु धर्म है वे शीघ्र ही आ जाते हैं और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं भाष्य अतः वह कोई पुरुष साम साधु है यानी साम साधु गुण विशिष्ट है ऐसी उपासना करता है अर्थात तो समस्त साम को साधु गुण वाला जानता है उसे यह फल मिलता है इस उपासक को जो श्रुतिस्पृति से अविरुद्ध शुभ धर्म है वे अभ्यास अर्थात शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं यह जो यत् पद है वह क्रिया विशेषण के लिए है केवल प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति विनम्र विनम्र भी, भी हो जाते हैं, अर्थात भोग्य रूप से उपस्थित हो जाते हैं प्रथम खंड समाप्त द्वितीय खंड लोकाभिषेक पांच प्रकार की समोपासना श्लोक पहला फिर वे साधु दृष्टि विशिष्ट उपासना करने योग्य समस्त साम कौन से हैं ऐसी आशंका होने पर कहते हैं वे लोकेशु पंचविधम द्वारा इस प्रकार बतलाये जाते हैं श्लोक पहला ऊपर के लोकों में निम्नांकित रूप से पांच प्रकार की साम की उपासना करनी चाहिए पृथ्वी हिंकार है अग्नि प्रस्ताव है अंतरिक्ष उद्गी है और आदित्य प्रतिहार है और द्व्युलोक निधन है उन की से तथा साधु दृष्टि से भी उपासना करनी चाहिए ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार मृतिका आदि अपने विकार घट में अनुगत होते हैं, उसी प्रकार सबका कारणभूत साधु पदार्थ लोकादि कार्य में अनुगत है साधु शब्द का वाच्यर्थ धर्म और ब्रह्म सभी प्रकार से लोकादि कार्यवर्ग में व्याप्त है अतः जिस प्रकार यहाँ घटादि दृष्टि होती है वह वह मृतिकादि दृष्टि से अनुगत ही होती है उसी प्रकार लोकादि दृष्टि भी साधु दृष्टि से अनुगत ही होती है क्योंकि ये लोकादि धर्मादि के कार्य ही होते हैं यद्यपि ब्रह्म और ब्रह्म का प्रपंच कारण तो समान है तो भी साधु शब्द का वाच्य धर्म ही है ऐसा मानना ठीक है क्योंकि साधु करने वाला साधु होता है इस प्रकार धर्म के विषय में ही साधु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो है।, है, है यह नहीं कहना चाहिए था समाधान नहीं क्योंकि वह दृष्टि शास्त्र से भी प्राप्त हो सकती है सभी जगह शास्त्र भी धर्म ही उपासनीय होते है और शास्त्रीय धर्म विद्यमान रहने पर भी उपासनीय नहीं होते पृथ्वी आदि लोक में पंचविद पांच प्रकार के भक्ति के भेद से पांच प्रकार के साधु गुण विशिष्ट समस्त साम की उपासना करनी चाहिए विभक्ति के रूप से परिणत कर हिंकार में पृथ्वी दृष्टि द्वारा अर्थात पृथ्वी है इस प्रकार उपासना करे अथवा लोकेशु इस पद की सप्तमी श्रुति को हिंकार आदि में करके और वहाँ की कर्म विभक्ति लोक शब्द में कर हिंकार आदि में पृथ्वी आदि दृष्टि करके उपासना करें उनमें पृथ्वी हिंकार है क्योंकि उन दोनों में प्रथमदा यह समान गुण है अग्नि प्रस्ताव है क्योंकि अग्नि में ही कर्मों का प्रस्ताव किया जाता है और प्रस्ताव भी एक प्रकार की सामभक्ति है अंतरिक्ष उद्गीत है अंतरिक्ष गगन आकाश को कहते हैं और उद्गीत भी ग विशिष्ट है इसलिए उन दोनों में सदृश्य है आदित्य प्रतिहार है क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी के अभिमुख है सब लोग यह अनुभव करते हैं कि वह माम प्रति माम प्रति मेरे सम्मुख है मेरे सम्मुख है तथा देव निजन है क्योंकि यहाँ से मरकर जाने वाले लोग दिलोक में रखे जाते हैं इस प्रकार उत्तरोत्तर उध्वगत उत्तर ऊपर के लोगों में लोक दृष्टि से की जाने वाली उपासना बतलाई जाती है आवृत्ति कालिक अधोमुख लोकों में पंचविध सामोपासना श्लोक दूसरा अधोमुख लोकों में सामोपासना का निरूपण किया जाता है जो लोक हिंकार है आदित्य प्रस्ताव है अंतरिक्ष उद्गी अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निदन है अब के समय अधोमुख लोकों में पांच प्रकार की समुपासना का निरूपण किया जाता है क्योंकि ये लोक गमन और आगमन दोनों प्रकार की वृत्तियों से युक्त है गमन और आगमन काल में जिस प्रकार व्यवस्थित है उसी दृष्टि से उनमें सामुपासना का विधान किया जाता है इसलिए आगमन काल में उन अध्य प्रस्ताव है क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही प्राणियों के कर्म प्रस्तुत होते हैं तथा तो पहले के समान अंतरिक्ष है अग्नि प्रतिहार है क्योंकि प्राणियों द्वारा उसका प्रतिहरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है और पृथ्वी निधन है क्योंकि वहां से आए हुए प्राणियों को इसी में रखा हुआ जाता है उपासना का फलोक तीसरा जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष होते हैं है, है। अर्थात उसके प्रति गमनागम गमना कालिक स्थिति से युक्त ऊर्ध्व एवं अधोमुख लोक भोग्य रूप से उपस्थित होते है इसके प्रति जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष लोगों में पांच प्रकार का समस्त साम साधु गुणभिष्ट है इस प्रकार उपासना करता है इसी प्रकार पंचविध और सप्तविध साम की उपासना में भी सर्वत्र इस वाक्य की योजना करनी चाहिए द्वितीय खंड खंड समाप्त। पहला वृष्टि में पांच प्रकार के साम की उपासना करे पूर्वीय वायु हिंकार है मेघ जो उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है जो बरसता है वह उद्गीत है जो चमकता और गरजता है वह प्रतिहार है वृष्टि में पांच प्रकार की साम की उपासना करें लोकों की स्थिति वृष्टि के कारण होने से इसका लोक संबंधि उपासना के अंतर निरूपण किया गया है पूर्वीय वायु हिंकार है पूर्वीय वायु से लेकर जल ग्रहण पर्यंत वृष्टि कही जाती है जिस प्रकार की हिंकार से लेकर निधन पर्यंत साम कहा जाता है अतः प्रथम होने के कारण पूर्वीय वायु हिंकार है मेघ जो उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है वर्षा ऋतु में मेघ के उत्पन्न होने पर ही वृष्टि प्रस्तुत होती है यह प्रसिद्ध ही है मेघ जो बरसता है वही श्रेष्ठता के कारण है तथा जो चमकती और कड़कती है है वही होने इधर उधर फैलने के कारण प्रतिहार मेघ जल ग्रहण करता है यह निधन है जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष वृष्टि में पांच प्रकार के साम की उपासना करता है उसके लिए वर्षा होती है और वह स्वयं भी वर्षा करा लेता है बादल जो जल ग्रहण करता है यह निधन है क्योंकि सप्तमी में इस दोनों की समानता है अर्थात जल ग्रहण और निधन दोनों अंतिम कार्य है अब इस उपासना का फल बतलाते हैं उसके इच्छानुसार मेघ वर्षा करता है तथा वृष्टि के न होने पर भी यह वर्षा करा लेता है यह एकदेव इत्यादि शेष वाक्य का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए चतुर्थ जल विषय पांच प्रकार की साम उपासना श्लोक पहला सब प्रकार के जलों में पांच प्रकार के साम की उपासना करें जो भनी भाव को प्राप्त होता है वह है वह जो बरसता है है वह प्रस्ताव है। नदिया जो पूर्व की ओर बहती है वह उदगित है तथा जो पश्चिम की ओर बहती है वह प्रतिहार है और समुद्र निधन है वह शर्त सब प्रकार की जलों में पांच प्रकार के साम की उपासना करे संपूर्ण जल वृष्टिपूर्वक ही होते हैं इसलिए वृष्टि विषय को उपासना के बाद को उपासना का निरूपण किया गया है मेघ जो संप्ल करता है परस्पर एक होकर होता है संप्ल का घनीभूत होता है अर्थ इसलिए किया गया है कि जब मेघ ऊंचा होता है उस समय वह संप्लबन करता है ऐसा कहा जाता है उस घनीभूत होने के ही समय जलों का प्रारंभ होता है अतः संपलवन ही हिंकार है जो बरसता है उसी को प्रस्ताव कहा जाता है क्योंकि उसी समय जल का सर्वत्र प्रसार आरंभ होता है जो जल गंगादी नदियों के रूप में पूर्व की ओर बहते हैं वे उत्कृष्ट होने के कारण है और जो प्रति पश्चिम की ओर बहते हैं वे प्रतिशब्द में समान होने के कारण प्रतिहारक कहे जाते हैं तथा समुद्र नीलन है क्योंकि उसी में जलों का संचय होता है दूसरा जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष सब प्रकार के जलों में पंचविद और उपासना करता है वह जल में नहीं मरता और जल से संपन्न होता है यदि वह इच्छा न करे तो जल में मृत्यु प्राप्त नहीं होता तथा वह अर्थात इच्छानुकूल जल से संपन्न होता है यह इस उपासना का फल है खंड पांचवा ऋतु तो विषय पांच प्रकार की साम उपासना श्लोक पहला ऋतु तो में पांच प्रकार की साम की उपासना करे बसंत ग्रीष्म प्रस्ताव है वर्षा उद्गीत है शरत प्रतिहार है और हेमंत निधन है पश्चात ऋतुओं में पांच प्रकार के, के उपासना करे। की करें। ग्रीष्म प्रस्ताव है क्योंकि इसी समय वर्षा ऋतु के लिए जव आदि अन्नों के संग्रह का प्रस्ताव किया जाता है प्रधानता तो के कारण वर्षा उद्घित है रोगी और अमृत प्राणियों का प्रतिहरण करने के कारण शरद ऋतु प्रतिहार एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है तथा वायु के अभाव में प्राणियों का निधन होने के कारण हेमंत ऋतु निधन है इस उपासना का लोक जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ऋतुओं में पांच प्रकार के साम की उपासना करता है उसे ऋतुए अपने अनुरूप भोग देती है और वह ऋतुवान ऋतु संबंधी भोगों से संपन्न होता है इस उपासना के लिए ऋतुए अपनी काल की व्यवस्था के अनुरूप फलभोग्य रूप से उपस्थित करने में समर्द होती है भेड़े प्रस्ताव है गौ एदीत है अशोक प्रतिहार है और पुरुष निधन है पशुओं में पांच प्रकार के साम की उपासना करे ऋतु के ठीक ठीक बरतने से पशुओं के लिए अनुकूल समय रहता है इसलिए यह उपासना उसके पीछे कही गई है सब अथवा पशुओं में सर्वप्रथम बकरा है इस के अनुसार सबसे पहले होने के कारण बकरे हिंकार है बकरे और भेड़ों का साहचर्य देखा जाने से भेड़े प्रस्ताव है सर्वश्रेष्ठ होने के कारण गौ एदगी है पुरुषों का प्रतिहरण वहन करने के लिए करने के कारण घोड़े प्रतिहार है तथा पशुवर्ग वर्ग पशु पुरुष के आश्रित है अथा पुरुष निधना है इस उपासना का फल श्लोक दूसरा जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष पशुओं में पंचविध उपासना करता है, उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशु धन से संपन्न होता है उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशुमान होता है अर्थात वह पशुओं से प्राप्त होने वाले फलभोग दानादि से युक्त होता है खंड सत्वा प्राण विषय पांच प्रकार की सामुपासना पहला प्राणों में पांच प्रकार के परोवरीय उत्तरोना करे प्राण है चक्षुद्घीत है और मन निंधन है ये उपासनाश्चय ही परोवरीय उत्तरो है भाष्यर्थ प्राणों में पांच प्रकार के परोवरीय साम की उपासना करे अर्थात उत्तरोत्तरीय श्रेष्ठ गुण श्रेष्ठत्व गुणवान प्राण दृष्टि युक्त साम की उपासना करे श्रेष्ठ प्राणा में प्रथम होने के कारण प्राण प्राणेन्द्र है वाणी प्रस्ताव है क्योंकि वाणी से ही सबका प्रस्ताव किया जाता है करने वाला है चक्षु उद्घीत है वाणी से भी अधिक विषय को प्रकाशित करता है अतः वह वाणी से उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट होने के कारण ही उद्घीत है श्रुत्र प्रतिहार है क्योंकि वह प्रतिवृत्त है तथा सब ओर से श्रवण करने के कारण वह नेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट भी है मन निधन है क्योंकि भोग्य रूप से पुरुष की संपूर्ण इंद्रियों द्वारा लाए हुए विषय मन में ही रखे जाते हैं तथा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने के कारण स्त्रोत्र की अपेक्षा मन की उत्कृष्टता भी है तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ अन्य इंद्रियों से पहुंचे से परे है वह भी मन का विषय तो है ही उपर्युक्त हेतुओं से प्राणादि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है दूसरा जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्राणों में पांच प्रकार के उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर साम उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर तर लोगों को जीत लेता है यह पांच प्रकार की सामोपासना का निरूपण किया गया भाष्यर्थ जो पुरुष इस प्राण दृष्टि से युक्त उत्कृष्टतर उत्तरो उत्तर उत्तर उपासना करता है उसका जीवन निश्चय ही उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर उत्तर होता जाता है अब बात श्रुति ने आगे कही जाने वाले सप्तविध सामोपासना में बुद्धि को समाहित करने के लिए कही है क्योंकि पंचविध सामुपासना में निरपेक्ष हुआ पुरुष ही आगे कही जाने वाली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 अब इसके पश्चात यह समस्त सप्तविध सम चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि वाघ दृष्टि विशिष्ट सप्तविध साम की उपासना करने चाहिए जो कुछ वाणी अर्थात शब्द का हु ऐसा विशेष रूप है वह हिंकार है क्योंकि और हिंगार में अकार की समानता है जो कुछ प्रो ऐसा शब्द है वह प्रस्ताव है क्योंकि उन दोनों में प्रो शब्द का सादृश्य है तथा जो कुछ आ ऐसा शब्द रूप है वह आकार में समता होने के कारण आदि है आदि यह ओंकार का वाचक है क्योंकि वही सत्ता आदि है श्लोक तो दूसरा जो कुछ उत्त ऐसा शब्द रूप है वह उदगीत है जो कुछ प्रति ऐसा शब्द है वह प्रत्याहार है जो कुछ उप ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ नी ऐसा शब्द रूप है, है वह निधन है जो कुछ ऐसा है वह उद्गीत है क्योंकि उद्गीत शब्द के आरंभ में उत है जो कुछ प्रति ऐसा शब्द स्वरूप है वही प्रतिहार है क्योंकि प्रति शब्द का सा है जो कुछ उप ऐसा शब्द रूप है वह उपद्रव है क्योंकि उपद्रव शब्द के आरंभ में उपशब्द है तथा तो जो कुछ नी ऐसा शब्द रूप है वह निधन है क्योंकि नी और निधन में नी शब्द की समानता है श्लोक तीसरा जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष वाणी में सप्तवी स्वामी की उपासना करता है उसे वाणी जो कुछ वाणी का दोह सार दे है उसे देती है तथा तो वह प्रचुर अन्न से संपन्न उसी उसका भुगतान होता है दुग्ध इसमें इत्यादि श्रुति का अर्थ पहले कहा जा चुका है खंड नौवा आदित्य विषय सात प्रकार की सामोपासना अब उस आदित्य के रूप में सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिए आदित्य सर्वथा सम है इसलिए वह साम है मेरे प्रति मेरे प्रति ऐसा अनुभूत होने के कारण वह सत्यवृत्ति सम है इसलिए साम है आश्चर्त पंचविद सामोपासनाओं के प्रसंग में तथा प्रथम अध्याय में केवल अवयव मात्र साम में आदित्य दृष्टि बदलाई गई है उसके बाद अब यह बताया जाता है कि उस आदित्य को समस्त साम में उसके अवयव विभाग के अनुसार आरोपित कर सप्तवेद साम की उपासना करें तो फिर आदित्य की सामारूपता किस प्रकार है यह बताया जाता है आदित्य के उद्गित रूपम होने में जिस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके सामरूप होने में भी है वह हेतु क्या है वृद्धि और क्षय अभाव होने के कारण आदित्य सर्वदा सम है इसी कारण से वह साम है मेरे प्रती, मेरे प्रती प्रकार सब में समान वह समानता समान बदलाने से ही अर्थात उद्गीत के साथ आदित्य का ऊर्धत्व में सा दृश्य है ऐसा जो श्रुति ने कहा है उसके अनुसार ही लोकादि में भी सामा साम, साम, साम अवयों के साथ बतलाये जाने से उनका श्रुति में आदित्य अवयवों के रूप होने में कारण नहीं बतलाया गया था किन्तु आदित्य की साम रूपता में न बतलाया गया कारण सुगमताबद से नहीं जाना जा सकता इसलिए उसके संबंध में समत्व रूप कारण बतलाया गया है श्लोक दूसरा उस आदित्य में ये संपूर्ण भूत अनुगत है ऐसा जाने जो उस आदित्य के उदय से पूर्व है वह हिंकार है उस सूर्य का जो हिंकार रूप है उसके पशु अनुगत है इससे वे हिंकार करते हैं अतः वे ही इस आदित्य रूप साम के हिंकार भाजन है पर उस आदित्य में ये आगे बतलाए जाने वाले समस्त भूत विभाग अनुसार उसके उपजीव्य रूप से अनुवायत अनुगत ऐसा जाने वे किस प्रकार अनुगत हैं यह बतलाते हैं उस आदित्य का उदय से पहले जो धर्म रूप धर्मानुष्ठान का प्रेरक स्वरूप है वह हिंकार भक्ति है उस धर्म रूप में यही सादृश्य है कि उस आदित्य संज्यक साम का हिंकार भक्ति रूप है उस इस आदित्य रूप साम के गौ आदि पशु अनुवायित अनुगत है अर्थात उस हिंकार भक्ति रूप से उसमें उपजीवी है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 प्रशंसा परोक्ष स्तुति की इच्छा वाले हैं क्योंकि वे इस शाम की प्रस्ताव भक्ति का सेवन करने वाले हैं पश्चात तथा सूर्य के पहले पल उत होने पर जो उसका रूप होता है वह इस आदित्य सदने का, का प्रस्ताव है पूर्वत्त अर्थात पशुओं के समान उसके उस रूप के मनुष्य अनुगामी है इसी से वे प्रस्तुत और प्रशंसा की इच्छा करते है क्योंकि वे इस शाम के प्रस्ताव का भोजन करने वाले है श्लोक चौथा तत्पश्चात आदित्य का जो रूप संगव में सूर्योदय के तीन मुहूर्त पश्चात काल में रहता है वह आदि है उसके उस रोग के अनुगत पक्षी गण है वे इस समय की आदि का भोजन करने वाले हैं इसलिए वे अंतरिक्ष में अपने को निराधार रूप से सब और ले जाते हैं पश्चात संगव बेला में जिस बेला में गौ यानी सूर्यकिरणों का संगम हो जाता है अथवा जिसमें गवों का बछड़ों से संगम होता है उसे संगम संगम वेला कहते हैं उस काल में सूर्य देव का जो रूप होता है वह आदि भक्ति विशेष ओंकार है उसके उस रूप के अनुगामी है। क्योंकि ऐसा है इसलिए वह पक्षीगण आकाश में अनारभ बिना आश्रय के ही अपने को आलम्बन रूप से ग्रहण कर सब ओढ़ जाते हैं अतः आदायात मानम इसके आरंभ में आकार रूप सदृश होने के कारण वे इसम के भागी हैं श्लोक पांचवा तथा अब जो है आदित्य का रूप होता है वह उद्गीत है उसके उस रूप के देवता लोग अनुगत है इसी से वे प्रजापति से उत्पन्न हुए प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वे इस साम की भक्ति से भक्ति के भागी है तथा तो अब जो पुत्रों में ठीक सप्तम विशिष्टतम होते है क्योंकि वे इस साम की उदगित भक्ति के भागी है श्लोक छठा तथा तो आदित्य का जो रूप मध्यान्ह के पश्चात और अपराह्न के पूर्व होता है वह प्रतिहार है उसके उस रूप में अनुगामी गर्भ है इसी से वे ओर आकृष्ट किए जाने पर नीचे नहीं गिरते क्योंकि वे इसम की प्रतिहार भक्ति के पात्र है तथा आदित्य का जो रूप मध्यान्ह के पश्चात और अपराह्न से पूर्व होता है वह प्रतिहार है उसके उस रूप के अनुगामी गर्भ है अतः वे सूर्य की प्रतिहार भक्ति रूप से ऊपर की और प्रति आकृष्ट होने के कारण पतन के द्वार पर रहते हुए भी नहीं होते नीचे नहीं करते क्योंकि गर्भ इस साम की प्रतिहार अपराध के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व होता है वह उपद्रव है उसके उस रूप के अनुगामी वन्य पशु है इसी से वे पुरुष का पुरुष को देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहा में भाग जाते हैं क्योंकि वे इस साम की उपद्रव भक्ति के भागी हैं। पाश्चर्थ तथा आदित्य का जो रूप अपराह के पश्चात और सूर्यास्त के पुर्य होता है वह उपद्रव है इसके उस रूप के अनुगामी वन्य पशु है इसी से वे पुरुष को देखकर भयभीत हो कक्ष वन में अथवा भय शून्य गुहा में भाग जाते हैं। इस प्रकार देखकर भागने के कारण वे इस साम की उपद्रव भक्ति के भागी है स्थापित है, है, उस है, करते हैं क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस साम की निधन भक्ति के पात्र है इसी प्रकार इस आदित्य रूप सप्तविध साम की उपासना करते हैं भाष्यर्थ तथा सूर्यास्त से पूर्व अर्थात सूर्य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 उसे आदित्य रूपता की प्राप्ति होना रूप फल मिलता है यह वाक्य शेष है खंडवा मृत्यु से अतीत सप्तविध साम उपासना दिवस और रात्रि आदि के के द्वारा जगत की प्रमापयिता अर्थात कीता होने के कारण आदित्य मृत्यु है उससे पार करने के लिए इस सामोपासना का उपदेश दिया जाता है श्लोक पहला अब यह बतलाया जाता है कि समान अक्षरों वाले मृत्यु से अतीत सप्तविध साम उपासना करें इनकार आदित्य रूप मृत्यु के विषय साम की उपासना के पश्चात आत्मा आत्मसमित अपने अवयवों साम अवयवों की तुल्यता द्वारा परिमिति अथवा परमात्मा सदृशता के कारण ज्ञात जो मृत्यु को जीतने का हेतु होने के कारण अति मृत्यु है उस सप्तविध साम की उपासना करें यह बतलाया जाता है जिस प्रकार प्रथम अध्याय में उद्गी भक्ति के नाम के अक्षर उद्गीत है इस प्रकार उपास्य रूप से बतलाये गए हैं उसी प्रकार यहां साम की सात प्रकार के भक्तियों के नामों के अक्षरों को एकत्रित कर तीन तीन अक्षरों द्वारा समत्त होने के कारण उनके सामत्व की कल्पना कर उन्हें उपास्य रूप से बतलाया जाता है मृत्यु के विषयबूत अक्षरों की संख्या जो इक्कीस है उसकी सदृशता के कारण उन अक्षरों की उपासना करने से मृत्यु आदित्य को प्राप्त कर उनसे कल्पना करती है श्रुति में जो कहा है कि अति मृत्यु सप्तविध साम की उपासना करे सुब अतिरिक्त अक्षर संख्या बाईसवीं के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करने के कारण साम अति मृत्यु है उस शाम की प्रथम भक्ति से उस साम की प्रथम भक्ति के नाम अक्षर हिंकार है यह भक्ति नाम तीन अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव प्रस्ताव तो पहले पहले आदि यह दो अक्षरों वाला नाम है और प्रतिहार यह चार अक्षरों वाला नाम है इसमें इस से एक अक्षर निकालकर आदि में मिलाने से बे समान हो जाते हैं आदि यह दो अक्षरों वाला है सात प्रकार के साम की संख्या को पूर्ण करने में ओंकार आदि इस नाम से कहा जाता है तथा प्रतिहार चार नामों वाला है यहाँ उसमें से एक अक्षर निकालकर आदि के दो अक्षरों में मिला दिया जाए जाता है उससे वह उसके समान ही हो जाता है श्लोक तीसरा उद्गी यह तीन अक्षरों वाला और उपद्रव यह चार अक्षरों का नाम है यह दोनों तीन तीन अक्षरों में तो समान है किन्तु एक अक्षर बच बचा रहता है अतः अक्षर होने के कारण तीन अक्षरों वाला होने से तो वह एक भी उनके समान ही है यह वाला है और उपद्रव यह चार अक्षरों वाला तीन तीन अक्षरों से यह समान है किंतु एक अक्षर बचा रहता है यानी बढ़ता है उसके कारण इनमें विषमता प्राप्त होने का होने पर सामत्व करने के लिए श्रृति कहती है कि वह एक होने पर भी अक्षर है इसलिए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 जैसा कि 12 महीने पांच ऋतु लोक और वह आदित्य लोक इत्यादि श्रुतु युद्ध होता है बचे हुए बाईस अक्षर द्वारा वह मृत्यु यानी आदित्य लोक से परे उत्कृष्ट लोक को जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है उस आदित्य लोक से जो परे है वह क्या है वह ना कहे तो सुख को कहते है उसका प्रतिषेधक अक है और जिसमें न हो उसे नाक कहते हैं तो का न होने के कारण वह वह वह सुख ही है है। तथा विषयों तो मानसिक दुख से ही उसे लोग को वह प्राप्त कर लेता ऊपर कही हुई बात का ही सा, सारांश कहती है लोक छटा वह पुरुष आदित्य लोग की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्य विजय से भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है जो इस प्रकार उपवासन को इस प्रकार जानने वाला होकर आत्मसम्मित और मृत्यु से अतीत सत्तविद सामके उपासना करता है सामके उपासना करता है अक्षरता इक्कीसवी अक्षर संख्या द्वारा आदित्य लोगों को ही जय प्राप्त करता है अर्थाता यह है कि इस प्रकार जानने वाले इस उपासक को 22वीं अक्षर संख्या के द्वारा इस मृत्यु गोचर आदित्य जय की अपेक्षा में उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है यह हितम विद्वान इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है उसे यह उपयुक्त फल प्राप्त होता है उपास्टे, उपास्टे यह उपासना की की समाप्ति की का वर्णन किया गया अब आगे गायत्र आदि नाम लेकर भिष्ट फलवती अथवा सामोपासनाओं का उल्लेख किया जाता है गायत्र आदि उपासनाओं का उनके क्रम के अनुसार क्रम में प्रयोग किया जाता है उसी के अनुसार श्लोक पहला मनहिंकार है वाक प्रस्ताव है चक्षु उद्गी है श्रोत प्रतिहार है और प्राण निधन है यह गायत्री संज्यक सम प्राणों में प्रतिष्ठित है संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों में मन की प्रथमता होने के कारण मनहिंकार है उसका पश्चात वृत्ति होने के कारण वाक प्रस्ताव है उत्कृष्ट होने के कारण चक्षु उद्गीत है प्रतिव्रत होने के कारण श्रोत प्रतिहार है तथा प्राण निधन है क्योंकि सुषुक्ति काल में पूर्वोक संपूर्ण इंद्रिय वर्ग प्राण में लीन हो जाता है यह गायत्री से के में प्रतिष्ठित है क्योंकि गायत्री का प्राण रूप से किया जाता है वह जो इस प्रकार गायत्री साम को प्राण में प्रतिष्ठित जानता है प्राणवान होता है पूर्ण आयु का उपभोग देता है प्रशस्त जीवन लाभ करता है प्रजा और पशुओं में द्वारा महान होता है तथा कीर्ति के द्वारा भी महान होता है वह महामाना उदार हृदय हो उसी का व्रत है जो इस इस प्रतिष्ठित होता है ऐसी श्रुति है, है।, है।, है। जो उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजादिक के कारण भी महान होता है तथा की कारण भी महान होता है यह जो महामनस्व विशाल है गायत्रोपासक का व्रत है अर्थात उसे उदार चित होना चाहिए खंड बारहवा उपासना श्लोक पहला अभिमंथन करता है यह हिंकार है धूम प्रज्वलित होता है यह तो निधन है और सर्वथा शांत तो हो जाता है यह भी निधन है रतंत्र साम अग्नि में प्रतिष्ठित है अग्नि का अभिमंथन करता है यह सर्वप्रथम होने के कारण हिंकार है अग्नि से जो धुआं उत्पन्न होता है वह इसका पश्चातवृत्ति होने, होने के कारण प्रस्ताव है अग्नि जलता है यह उलि का संबंध होने के कारण अग्नि के प्रज्वलित होने अंगारों का रह जाने के कारण उपशम और उसका सर्वथा शांत हो जाना संक्षम रूप निधन है क्योंकि उसके साथ समाप्ति में इनकी समानता है यह रतन अग्नि में अनुस्यूत है तथा यह अग्नि मंथन काल में गाया जाता है श्लोक दूसरा वह जो पुरुष इस प्रकार इस इसम को अग्नि में जानता है वह ब्रह्म तेज संपन्न और अन्न का होता है पूर्ण जीवन का उपभोग करता है उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कृत्य के कारण महान होता है अग्नि की ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके यह व्रत है स यह इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्व समझना चाहिए सदाचार और निमित्त से प्राप्त हुआ थे जो ब्रह्म वृक्ष का नाम है अन्नाद का अर्थ दीप दीप्ताग्नि है अन्न की अग्नि की ओर मुख करके आचमन यानी कुछ भी भक्षण न करे और न निष्ठिवन श्लेष्मा कफ का त्याग करे यह व्रत है श्लोक खंड तेरावा वाम दिव्य शाम की उपासना श्लोक पहला पुरुष जो संकेत करता है वही है। तो देता है करने के लिए। कहता है वह प्रस्ताव है, स्त्री के साथ जो सोता है वह उद्घित है अपनी अनेक पत्नियों में से प्रत्येक के साथ जो शयन अनुकूल बर्ताव करता है वह प्रतिहार है मिथुन द्वारा जो समय बिताता है वह निधन है मिथुन आदि क्रिया की जो समाप्ति करता है वह भी ही है यह वामदेव में है पुरुष जो संकेत करता है वह प्रथम होने से है है जो न्यापन करता मीठी बातें कर, कर, कर तो देता है वह प्रस्ताव है स्त्री पुरुष का जो साथ सोना एक शया पर जाना है वह उदभीत है क्योंकि उत्तम संतान की प्राप्ति का हेतु होने के कारण वह उत्कृष्ट है अपनी अनेक पत्नियों में से प्रत्येक के साथ है जो करता या होना है वह प्रतिहार है पुरुष मिथुन द्वारा जो समय बिताता है तथा मिथुन क्रिया की जो समाप्ति करता है वह निदन है यह वा वाम मिथुन में ओत होता है क्योंकि वायु और जल के मिथुन जोड़े से इनका संबंध है लोग दूसरा जो पुरुष इस प्रकार इस बाम साम को मिथुन में उत्तृत जानता है वह मृत्यु मान सुख से संपन्न होता है प्रत्येक मृत्यु से संतान को जन्म देता है सारी आयु का उपभोग करता है उज्जवल जीवन बिताता है प्रचार को शव के कारण महान होता है तथा कृत्य के कारण भी महान होता है जिस उपासक के अनेक पत्निया हो वह उसकी किसी का भी प्रत्याग करे यह वाम देव्य उपासक का व्रत है साया, मंत्र भाग का अर्थ है, होता है, द्वारा उसकी अमोघ वि है उसकी बहुत सी स्त्रियों में से जो भी कोई जब भी कभी समागम की इच्छा करके अपने श्या पर आ जाए उसका परित्याग न करे क्योंकि वामदिव्य समोपासना के अंग रूप से इसका विधान किया गया है के निषेदन इस लागू होते हैं से से है। है। उपासना पहला उदित होता हुआ सूर्य ही हिंकार है उदित हुआ प्रस्ताव है मध्यान्ह सूर्य उद्घित है मध्यान्होत्तर कालिक प्रतिहार है और जो अस्तमित होने वाला सूर्य है व निधन है वह बृहत्म सूर्य में स्थित है सूर्य है वह अहिंकार है, है क्योंकि उसका दर्शन सबसे पहले होता है उदित हुआ सूर्य प्रस्थाव। का हेतु होने के कारण प्रस्ताव है सूर्य मध्यान्ह होने के कारण उद्घित है पशु आदि को घरों की ओर ले जाने के कारण अपरान्न सूर्य प्रतिहार है तथा जो अस्त को प्राप्त होने वाला सूर्य है वह रात में संपूर्ण प्राणियों को अपने घरों में नींद करने वाला होने से निधन है यह बृहत्मा सूर्य है क्योंकि बृहत का ही देवता है श्लोक दूसरा वह पुरुष जो उज्जवल सूर्य की निंदा न करे यह नियम है अर्थपूर्वत है तपते हुए सूर्य की निंदा न करे यह बृहत्म उपासक के लिए नियम है श्लोक खंडक पंद्रहवा और उपासना लोक होते हैं यह तथा वृष्टि का उपसमार होता है यह, यह, यह, यह निधन है यह वही रूप सामघ में उतर प्रत्या है भाषा अर्थ जल धारण करने के कारण बादलों का नाम अग्रह है तथा जलसेन करने वाले होने से वे मेघ पहलाते है शेष सबका अर्थ कहा जा चुका है वह वूप नामक साम मेघ में अनि रूप से अनेक रूप होने के कारण रूपता है श्लोक दूत यह वाम पर जन्म में स्वरूप पुरुषों को अवरोध करता है पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्ज्वल जीवन में व्यतीत करता है प्रजा पुरुषों के कारण महान होता है तथा कि कारण महान होता है बरसते हुए मेघ की निंदा न करे यह व्रत है वह बकरी और आदि विरूप एवं स्वरूप पशु का अवरोध करता है अर्थात उन्हें प्राप्त करता है बरसते हुए मेघ की निंदा न करें, वह वैकाम के लिए नियम है सोलहवाखंड तो वैराज शाम की उपासना श्लोक पहला वसंत हिंकार है ग्रीष्म प्रस्ताव है वर्षा उद्गी है शरद ऋतु प्रतिहार है हेमंत निदान है और वैरज साम में अनुस्यूत है प्रजा पशुओं के कारण महान होता है प्रकृति के कारण भी महाना होता है ऋतु की निंदा न करे यह व्रत है इस वैराज को जो ऋतुओं में अनुसूचित जानता है वह ऋतु के समान बिताया जाता है जिस प्रकार ऋतु ऋतुए ऋतु रुत्व संबंध धर्मों के कारण शोभा को प्राप्त होती है उस प्रकार विद्यवान प्रजा आदि के कारणों से होता है और सब अर्थ कहा जा चुका है ऋतु की निंदा न करे यह वैरज समुपासक के लिए नियम है द्वितीय अध्याय भाग एक सम्प्ति